आँखें सुकंठ से मिलते हैं बरसों का बैर उभर आया जो शिला खून भुजाओ का आंखों की राह उतर आया आते ही आते लिपट गया पहले अपना ही वार किया गज के समान चि घाड़ मार छाती पर मुष्टि प्रहार किया मुक्का खासुग्री बने खाई वहाँ पछाड़ दाम बचा भाग तुरत हाथ पांव को झाड़ हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने हे काल समान बाल मुझको बल उसका तोल लिया मैंने आज्ञा पर राम तुम्हारे हो मेरे बाजू लड़ते ही रहे तुम खड़े खड़े तकते ही रहे मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे मुस्का कर कहने लगे रघुनंदन रघुवीर बंधु अभिजय जय ऐसे न हो अधीर मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दू यह दोनों भाई भाई हैं यदि मिल जाए तो मिलने दूँ इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था तुम दोनों एक रूप हो जिससे भी धोखा खाता था अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे यह तुम पर कब समान रहे इसको भी हार का ध्यान रहे यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमान हाथ से सपर फेर कर विदा किया तत्काल लड़े के हरी केसरी अब तो विविध प्रकार दोनों के तन से वही एक रक्त की धार बलवान बाल की चोटों को सुग्रीव चो बराबर सहता था दम आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था ले गया बाल बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला एक ही दांव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला फिर चढ़ बैठा वृक्ष स्थल पर चाह चूर चूर हड्डी पसले छाती का लोगो पीलू मैं छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर देख ध्रष्टता बालकी तक कर मारा तीर तीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रबल प्रहार गिरा भूमि पर वीरवर गहि रक्त की धार क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान एक वृक्ष के आर में देखे दयान धान मरते मरते भी बोल उठा जब किसका तीर करारा है उप धगा दगा धोखा धोखा चल से मुझको संघारा है सुनते ही ऐसा व्यंग वाक रघुनंदन तक्षण प्रकट हुए मुख से यह कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए छत्रे का धनवा उठता है निसार काम के लिए नहीं खल दल जब तक संघार न हो विश्राम राम के लिए नहीं यह सुनते ही बालिने समझ लिया सब भेद राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद धीरे धीरे फिर कहा अरे तुम ही हो राम हा भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही मारा है सचमुच है मेरा भाग्य बढ़ा घर बैठे जगवन्दन आए भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं रघुरा आगे बढ़े कहने लगे तुरंत अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष ना जाएगा सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है कहा बाल ने ठीक है जचे मुझे यह बात संघारा है किस लिए यह हो जाए ज्ञात सुग्रीव हमारा भाई है भाई है हम दोनों भाई भाई है हम दोनों समंदर से के तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों सब सुग्रीव मित्र है बाल शत्रु ज कैसा न्याय विलक्षण है रघुकुल के नायक उत्तर दे भ करने का क्या कारण है चतुर बाल की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें देखता है वह वध के योग्य दुराचारी सुग्रीव अनुज के भार्य को तूने अपने घर डाला है इस कारण हमने बाण मारा तुझको समाप्त कर डाला है पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं दुख मित्र मित्र हरते हैं यह वाक्य नीति का सुना नहीं जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का मंद मंद अब मुस्कुरा कहे बाल ने बहन धोखा खाया आपने सुनिए करुणा ऐन सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है इसके कारण पृथ्वी पर से बानर पति बाल मिटाया है अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है यह ध्यान रहे पब् पा कर सज्जन हो जाता है निर्बल सुकंठ से यह आशा वसीता सीता सुधि का काम करे गीदड़ में शक्ति कहाँ है यह जो नाहर से संग्राम करे हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता पावक के साखे फिर होती सीता से प्रथम मिला देता मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है मैंने उस तुक्ष नारी को छह मास में धाबा है अच्छा जो बीती बीत गई दब बकने से क्या होता है अब तो सुकंठ का भाग जगा यह बाल सदा को सोता है देख हैतुरता बाल के हुए प्रसन्न कृपाल जन के अपना ते हुए बोले दीन दयाल अब तक न जानते थे हम यह तू ऐसा है तू इतना है अब बातें कुछ हो जाने पर समझे मैं तुझको कितना है जो कुछ इच्छा हो मांग बाल बतला हम तुझको क्या भर दें यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप मेरे द्वारा सिया से हो तसे ग्रमिला रघुबर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछतात सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात तब प्रमुदित हो बाल भी बोला ऐसा बहन मैं कितार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नैन